पर पौड़ी हुई हो क्या बात है कहा आप शपथ लें कि मैं संतों में अभाव नहीं करूंगा संत सेवा बंद नहीं करूंगा तो यह दासी कुछ निवेदन करे कहा शपथ लेता हूं तब रानी ने यह नहीं कहा कि किसी वेशधारी ने मुझे ऐसा किया रानी ने कहा संत और भगवान तो कृपा करके जीव को दुष्प्रारब्ध को बहुत हल्के ढंग से दूर कर देते हैं मेरी मृत्यु का संकट था संत ने थोड़े में उसको दूर कर दिया ऐसा ऐसा हो गया वे संत भगवान तो चले गए किंतु आप राजा हैं कहीं ओरछा रियासत में संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध न लगा दें इस भय के कारण इस दासी ने आपसे छिपाव किया आप क्षमा करें प्रिया दास जी ने लिखा है भक्तमाल की टीका में भूमि पर करी साष्टा महाराज ने अपनी रानी को धरती पर साष्टांग लोट कर प्रणाम किया रानी रो रही है मेरा पातिवृत धर्म नष्ट हो जाएगा कहा ये पातिवृत्त धर्म सामान्य धर्म की बात है और परम धर्म भागवत धर्म की बात यह है कि जिसमें भक्ति अधिक है वही श्रेष्ठ है भक्ति भक्ति कागव सुंडी में है तो पक्षीराज गरुड़ उनके चरणों में नतमस्तक होते ये भक्ति की महिमा है मुझे साष्टांग वंदन कर लेने दो देवी निषेध मत करो साष्टांग लोट कर प्रणाम किया प्रदक्षिणा दिए चार परिक्रमाएं की और कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद कोई भी जीव मस्तक पर उर्ध धारण करके आवे उसे भगवत स्वरूप मानकर आदर करना और महाराज मधुकर साह की परीक्षा के लिए उनके परिवार के राज परिवार के लोगों ने ही एक गधे को तिलक लगा दिया रामनामा उठा दिया खूब मालाएं पहना दी का देखें अब कैसे निष्ठा का निर्वाह करते हैं महाराज राम राजा का दर्शन करने जा रहे थे देखा सामने से गधा महाराज लंबे चौड़े तिलक लगाकर आ रहे हैं भूमि पर लोट कर साष्टांग दंडवत किया और रो करके बोले कि हे प्रभु आपकी करुणा कैसी है अब तक मेरे राज्य में दो हाथ पैर वाले वैष्णव थे आज चतुष्पाद वैष्णव का दर्शन हुआ आज चार पैर वाले वैष्णव का दर्शन हुआ मैं धन्य हो गया उसी के प्रदक्षिणा करने लगे भगवान से नहीं रहा गया भगवान दिव्य पार्षदों के साथ आकाश में प्रकट हो गए स्वयं भगवत पार्षदों ने पुष्प वर्षा की और जो राजा के शरीर से स्पर्श होकर स्वर्ण पुष्प बन गए वे स्वर्ण पुष्प आज भी चीकमगढ़ रियासत में राज परिवार में सुरक्षित हैं विशेष अवसरों पर उनका दर्शन कराया जाता है ये ऐतिहासिक सत्य है और भगवान ने हृदय से लगाकर कहा महाराज तुम्हारी वेश निष्ठा धन्य है बोले मेरी वेश निष्ठा धन्य क्या है आप महारानी को धन्यवाद दीजिए जिसकी कृपा से मुझ में वेश निष्ठा का उदय महाराज अम्बरीश की भक्ति से अम्बरीश जी की छोटी रानी की भक्ति और अधिक है भक्तमाल में अम्बरीश जी की छोटी रानी का चरित्र बहुत विस्तार से कहा गया उसी प्रकार से दंपति भक्तों में श्री सुदामा जी की भक्ति से श्री सुशीला जी की भक्ति कम नहीं है अधिक है क्योंकि दंपति भक्त हैं और भक्तमाल में नाभाजी का सिद्धांत है दंपति भक्तों में नारी की पत्नी की भक्ति पति से अधिक श्रेष्ठ होती है हमारे भक्तमाल में एक चरित्र प्रसिद्ध है सुदामा जी को दर्शन तो द्वारिका जाने के बाद हुआ और सुशीला जी को दर्शन पहले ही हो गया पहले ही हो गया ठाकुर जी ने विचार किया परम अकिंचन भक्त सुदामा मेरे निकट ऐसे आएंगे नहीं भगवान ब्रह्मचारी वेश में उपस्थित हुए और सुशीला जी से कहा भगवत भिप श्याम में सुशीला जी बाहर आई उसकी झोपड़ी में कुछ था तो नहीं ब्रह्मचारी यति खाली हाथ द्वार से चला जाए तो गृहस्थ के लिए यह बहुत ही दुख की दुर्भाग्य की बात है आंख में आंसू भरे थे सुशीला जी के और सुशीला ने कहा हे hey ब्रह्मचारिण मेरे यहां अशौच है मैं भिक्षा नहीं दे सकती सूतक है अशौच है भगवान ने कहा कि अश दो प्रकार का होता है एक जातक एक मृतक कौन सा सूतक है बोले महाराज ये सूतक ऐसा है कि रोज प्रातः काल होते ही एक बेटी पैदा हो जाती है भगवान बोले वाह ये तो बहुत अच्छी बात है रोज एक बेटी पैदा होती है क्या नाम है उसका बोले उस बेटी का नाम है दरिद्रा यही सूतक लगा है मेरे पतिदेव कंदमूल लाने गए हैं कुटिया में कुछ नहीं भगवान ने कहा इस सूतक की निवृत्ति द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं है द्वारिकाधीश का दर्शन होगा तब इस सूतक की निवृत्ति होगी अन्यथा इस सूतक की निवृत्ति संभव अब ये बात तो स्पष्ट हो गई उनको वहां चलकर जाकर दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने सुशीला जी को चलकर जाकर दर्शन दिया एक ने दर्शन किया और एक ने दर्शन दिया तो भक्ति श्रेष्ठ किसकी हुई सुशीला जी की भक्ति इसलिए सुदामा जी के चरित्र की महिमा उसके मूल में सुशाली सुशीला जी का महात्म्य कम नहीं है बहुत ज्यादा है सुशीला जी न होती तो सुदामा जी का चरित्र जन जन में प्रसिद्ध नहीं होता भाई चरित्र का जो उत्तर भाग है वही तो विशिष्ट है और वो भाग कब प्रसिद्ध हुआ जब सुशीला जी ने कहा आपको कुछ चाहिए नहीं तो क्या दर्शन भी नहीं चाहिए अयम भी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम और कोई लाभ नहीं उत्तम श्लोक का दर्शन ये लाभ है और जब सुशीला जी के आग्रह पर और याचित्वा चतुरुष्टिन पृथक तंडुलान ये चार मुठी चूड़ा लेकर के जब सुदामा जी गए हैं तभी उनका चरित्र ऐसा अद्भुत चरित्र बना जो आज भी जन जन का प्राण है ऐसा चरित्र है महाराज इस चरित्र के स्मरण आते ही सुखदेव जी की भाव समाधि लग रही संप्रश्न संहस्थो भगवादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय द्रवीर वासुदेव भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत निमग्न हृदय श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका के मंगलाचरण में ही कह रहे हैं क्वाहम मंदमतिद्र मथन क्षीर वारिधे कि परमाणु हृदय यज्जति मंदर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कहा में मंदमती क्षुद्रमती और कहां श्रीमद भागवत क्षेत्र सिंधु का मंथन जहां बड़े बड़े मदराचल डूब जाते हैं कि परमाणु हूं फिर मैं तो परमाणु के समान हूं मेरी क्या स्थिति है जो मैं भागवत की टीका लिख सकू अब यहां यत्र मज्जति मंद रहा तो ये भागवत पयोनिधि के मदराचल कौन है तो भागवत पयोनिधि के मंदराचल श्री सुचार्य जी वो सुखाचार्य जी डूबे तब श्रीधर स्वामी जी का वचन चरितार्थ हो यत्र मज्जति मंद रहा और सुदामा जी का ऐसा चरित्र है कृष्ण कथा कहने में श्री सुखदेव जी नहीं डूबे सुदामा जी की याद आते ही निमग्न हृदय डूब सुखदेव जी को डुबा देने वाला चरित्र भाव सिंधु में डुबा देने वाला चरित्र सुदामा जी का चरित्र और इस चरित्र के उत्कर्ष का श्रेय श्री सुशीला जी को जाता है इसलिए हम तो कहेंगे साक्षात द्वारिकाधीश ने ही भाई जी के हृदय में ऐसी प्रेरणा की कि अकेले सुदामा जी नहीं, ही सुशीला जी के साथ सुदामा जी को विराजमान होना चाहिए दंपति भक्त है ना इसी प्रकार से श्री महात्मा गांधी जी और श्री कस्तूरबाजी ये भी दंपति भक्त हैं भले ही लोगों को श्री कस्तूरबाजी के संबंध में बहुत अधिक बोध न हो किंतु गांधी जी के चरित्र के चरित्र को इतना उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने में निश्चित ही कस्तूरबाजी का योगदान है इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है क्योंकि दंपति भक्तों में पुरुष भक्त की उपेक्षा नारी भक्ताओं नारी जो भक्त हैं उनके उनकी उनकी महिमा विशेष है श्री रामचरित्र में भी श्री किशोरी जी के चरित्र की महिमा विशेष है कृष्ण रामायण प्रोक्तम सीतायाश्चरित उसका कारण है भक्ति के लिए प्रधान अंतकरण भक्ति के लिए उपयुक्त अंतकरण माताओं को भगवत कृपा से सहज प्राप्त उन्हें प्रयास नहीं करना है भक्ति के लिए उपयुक्त अंतःकरण में अत्यंत अपेक्षित है भाव भावुकता माताओं में जितनी होती है पुरुष वर्ग में उतनी भावुकता नहीं होती पुरुष का हृदय ज्ञान प्रधान होता है और माताओं का हृदय भाव प्रधान होता है इसलिए भाव प्रधान हृदय होने के कारण भक्ति के पथ में बहुत जल्दी अग्रसर हो जाती हैं कलिकाल में मीरा जी की भक्ति का कोई जोड़ है लोकलांखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखाओ सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखाओ निर अति निडर रसिक जस रसना गाय दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो बाल न बाको भयो भरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजा काहूते ना लदी लोक लाज पुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी ब्रिज में निवास करने वाले सभी ब्रजवासी भक्त हैं किंतु उन ब्रजवासियों की अपेक्षा गोपियों की भक्ति आहा गोपियों की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है उद्धव जी भी चरण रज की कामना कर रहे हैं। राजस्थान की परम भक्ता भक्तिमती श्री कर्मेती बाई बड़ा अद्भुत चरित्र है सतयुग में लोग निष्कलंक नहीं रह सके त्रेता में निष्कलंक नहीं रह सके द्वापर में निष्कलंक नहीं रह सके अरे दूसरे की छोड़ो भले झूठा ही कलंक सही पर भगवान को भी मणि की चोरी का कलंक लगा और कितना भगवान को कलंक के परिवार्जन में कितना प्रयत्न करना पड़ा लेकिन घोर कलिकाल में कर्मेती बाई निष्कलंक रहेगी कर्मेती जी का चरित्र ऐसा है जहां कलिकाल में जन्म लेने के बाद भी कलयुग का एक सूक्ष्म छीटा भी स्पर्श नहीं हुआ काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए काजर की एक रेख लागी है पे लागी है पर इस ये कलिकाल काजर की कोठरी है और इस काजल की कोठली में जन्म लेने के बाद और कर्मेति के जिमे कलयुग के कलुष का धबा नहीं लगा दाग नहीं लगा कलंक नहीं लगा सामान्य बात है कठिन काल कल जोग में कर्मे तीर्ष कलंक रही कठिन काल कल योग में कर्मे निष्कलंक कठिन काल कल योग में करमेती निष्कल करो कठिन काल कल योग में करमे निष्कल करो न जीवर साधु जी नश्वर पतिरति रति त्याग साधु जी नश्वर पतिरिया कृष्ण पद सौ रति जोरी कृष्ण पद सो रति जोरी साधु जी न स्वर पति रति त्याग साधु जी नस्वरपतिर कृष्ण पद सौ जोरी कृष्ण पद सौरतीज साधु जी सवै जगत की फस जगत मा जगत की फांस साधो जी जगत की फांस साधु जी सबे जगत की फांस साधु जी सबे जगत की नुका ज्यों तोरी तरक तीनु का जो तो तीनु का ज्यों तो साधो जी निर्मल पुल कान निर्मल कुल्य सान जान्य पर साई साधु जी विदित वृंदावन वास साधु जी विदित वृंदावन हाँ साधु जी विजित वृंदावनवा साधु जी विजित वृंदा साधु जी वृंदावनवा साधु जी विदित वृंदावन बाधु जी विदित वृंदावनवा साधु जी विदित वृंदावन बा संत मुख करत बड़ा संत मु करत बड़ा संत मुख करत बड़ा संत करत करा संसार स्वाद सुख बांट करी फेर नहीं तन दिन जही संसार करी फेर नहीं तन कठिन काल कल युग में कर में तीर् निष्कलं करे कठिन काल कल युग में कर में तीर् निष्कलम कर खंडेला यहां से खंडेलवाल वैश्यों के भारतवर्ष में जितने खंडेलवाल वैश्य हैं, इनका निकाला से है राजस्थान में जिला सीकर का एक प्राचीनतम नगर है खंडेला। खाटू श्याम के निकटी है खंडेलवाल विप्र ब्राह्मण और खंडेलवाल वाल वैश्य ये वहीं से निकले खंडेला से निकले खंडेला नरेश महाराज शेखावत के राजगुरु पंडित श्री परशुराम जी पारीख गुजरात में तो शायद पारिक विषयों में भी होते हैं और उधर पारिक ब्राह्मण भी होते हैं यहां भी ब्राह्मण होते हैं क्या या नहीं होते लेकिन राजस्थान में पारिक ब्राह्मण होते हैं पंडित श्री परशुराम जी पारिक उनके कुल में पुत्र भी थे पर पुत्री का नाम उजागर हो गया करमेती हमारे महाराज कहते थे कर्मों की इति हो गई कर्मेति हो गई अथवा दूसरा भाव देते थे कर मैत्री कर मैत्री से करमैती हो गए जब तक सर्वत्र समदर्शन नहीं होगा तब तक संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव नहीं आएगा। सब में कृष्ण दर्शन करने वाली करमेती यद्यपि करमेती को जो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हुआ उसके मूल में पिताजी की ही भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि पिताजी अपने घर में रोज श्रीमद् भागवत जी की कथा कहते थे और नन्नी बालिका करमेती अपने पिता के मुख से भागवत जी की कथा का श्रवण करती और पांच वर्ष की आयु होते होते करमेती गोपी बन गई भाव में भरी रहती गुनगुनाती रहती सात आठ वर्ष की आयु में तो वृंदावन की दिव्य लीलाओं की अनुभूतियां शुरू हो गईं करमेती को और करमेती राजस्थान के इतिहास में मीराजी से भी बहुत पहले हुई करमेती का काल मीराजी से बहुत पहले का है ऐसी भावमग्न हो गई कि अष्टयाम सेवा में निरंतर डूबी रहती भगवान के नित्य कुंज के रस की प्राप्ति उसे हो गई उस उन जमानों में बाल्य काल में ही विवाह हो जाया करता था कर्मेती का भी नौ वर्ष की आयु में विवाह हो गया किंतु वह ऐसी भाव सिंधु में डूबी थी उसे होश ही नहीं था मेरी भावना बड़ी है क्योंकि की गोद में तो उसके ठाकुर थे अब जब करमेती युवावस्था में आ गई तब गौने के लिए गौना जिसको द्विरागमन कहते हैं द्विरागमन संस्कार कहा जाता है छोटी आयु में विवाह हो जाते थे फिर कन्या जब सयानी हो जाती तो फिर वो गौने के समय अपने घर जाती थी पति ग्रह जाती थी उस समय सखियों से पता चला करमेती को कि मेरा गोना हो रहा है और मुझे ससुराल जाना होगा अभी तक बेचारी ने कभी अपनी बुद्धि को लगाए नहीं था संसार क्या होता है विवाह क्या होता है माँ से पूछा माँ ने कहा बेटी देख मैं भी तो किसी की बेटी हूँ तेरे पिताजी के साथ चली आई ना ऐसे तू भी अपने पति के साथ जाएगी माँ तो सहज भाव से बताकर निश्चिंत तो हो गई पर कर्मेती का हृदय व्याकुल हो हाए, हाए। मैं श्री कृष्ण की हूं फिर भला संसार में क्यों जाने लगी नश्वर पतिरति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोरी सवे जगत की फांस तरक तीनुका ज्यो तोड़ी त्रण के समान अर्धरात्रि के समय करमेती ने सब कुछ त्याग दिया गोने के श्रृंगार से सजी धजी सोलह वर्ष की आयु की करमेती शरीर पर गहने लदे हुए हैं और कर्मेति अर्धरात्रि के समय पिता का ग्रह त्याग करके गौने वाले लोग वहीं ठहरे हुए हैं जनवासे में और कर्मेति चल पड़ी प्रातःकाल पंडित जी की आंखों राम मच गया सब रो रहे थे पंडितानी कह रही थी आग लगाई तो पंडित जी तुम्हारी है जब देखो तब कर युगल गीत सिखा दो वेणुगीत सिखा दो अब तुमने खुद ही उसको बाबरी बना दिया अब भग हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे गौने के समय बेटी चली गई छाती पीट रही थी माँ मां की बड़ी दशा थी खराब महाराज शेखावत को पता चला और महाराज ने कहा कि पंडित जी रुदन न करें प्रयास करता हूं उस समय जयपुर रियासत नहीं थी आमेर रियासत थी उस समय की बात बहुत पुरानी बात अन्य रियासतों में भी सूचना भेज दी गई और सैकड़ों घुड़सवार और ऊंट पर सवार सिपाही भेज दिए गए चारों दिशाओं की ओर खो जाए छाना जाए कहा है करमेती करमेती ने घुड़सवारों की टोली आते हुए देखी एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था उसके भीतर के मांस को शार गड़ वो भीतर घुसकर खा गए थे ऊपर से चमड़ी का खोल चढ़ा हुआ था हड्डियों के ढांचे के ऊपर पशु मरता है तो बड़ी दुर्गंध आती है सड़ जाए तो कहना क्या उसमें भी ऊंट मत मर... ऊंट की दुर्गंध तो बहुत ही भयंकर होती है मरने के बाद ऊंट की बास बहुत भयंकर होती है और उस कंकाल में चर्म से आवध मढ़े हुए उस कंकाल में कर्मेति प्रविष्ट हो आप वैराग्य देखें घंटे दो घंटे की बात नहीं तीन दिन तीन रात्रि तक करंक में बैठ करके श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम आहर कोई कल्पना कर सकता है कि सड़े हुए ऊंट के करंक के बीच में बैठकर कोई अपनी रक्षा कर सकता है तीन दिन में सैनिक सिपाही थक गए और अंत में महाराज ने घोषणा कर दी लगता है करमेटी को कोई हिंसक जीव खा गया करमेती अब जीवित नहीं गोने वाले भी तीन दिन बाद लौट गए और करमेती वहां से चलकर सोरों जी आई गंगा जी और सोरो जी से चलकर मथुरा मथुरा में सभी ब्राह्मणों को आभूषण दान करके एक वस्त्र धारण करके करमेती वृंदावन आ गई नशर पतिर त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी सवै जगत की फांस तरक तीनु का जो तोरी आगे बनना संतों ने पूछा बाई जी करमिति जी तुम्हें सड़े हुए ऊंट के करंक में दुर्गंध नहीं आई करमित नेत्र भरा हे पूज्य संतो जग दुर्गंध काउ ऐसी बुरी होती संसार की दुर्गंध घोहों की दुर्गंध विषयों की दुर्गंध इतनी बुरी उस दुर्गंध से बचाने के कारण ऊंट की दुर्गंध सो सुगंध सी बसाई है विषयों की दुर्गंध से अधिक दुर्गंध सड़े हुए ऊंट के कंकाल में नहीं थी यह है वैराग्य इसलिए कठिन काल कल युग में कर्मेती निष्कलन करें और आ करमेती को साक्षात युगल सरकार मिल गई साक्षात युगल सरकार मिल गई हमारे निकट ये ब्रह्मकुंड ब्रह्मकुंड करमेती विरास्ती, थी कालांतर में पंडित जी खोजते खोजते अपनी बिटिया करमेती को मथुरा आए मथुरा में ब्राह्मणों ने पता बताया हां एक कन्या इस प्रकार से वृंदावन में गई उस समय वृंदावन में ये जो भक्ति काल में जो संत आए हैं इसके भी पूर्व की बात रही आप सोचिए उस समय उस समय कर्मे थी वृंदावन में जिसमें कोई नहीं था प्रसिद्ध जो गौरी आचार्य हैं वो पीछे आए हैं उसके पूर्व कर्मेती है